संभावनामय तो प्रबुद्ध नहीं, सत्र में आगे बढ़ते हुए, श्रीमद् तिविकास श्रामी गुरु महाराज के द्वारा, होम अज्ञानों की मिठाई नहीं आना चाहिए, न चलाता है, न चक्षुरूनी दिखने न तो नशीली बनाता है, कि जय तमिल ना भीष्म तथा पितामह ना, ना भूत अलेय. स्वयं रूप कदा मह्यमें ददा सुखदाकेहम श्रीगुरव श्रीमुतकमल श्रीगुरून वैशवास श्रीरूप साग्रजा सागणरघुनाथन्व तम सजीव साइतम सवधुत कलिचित कृष्णचैतन्यम श्रीराधा पाद गणिता श्रीशाखाता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंद्रीयदाधरी श्रीवास विगौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे मोटा मोटा समाप्त हो गया है कल दशापराध के विषय में चर्चा कर ली थी मैं केवल कुछ बहुत ही छोटे पॉइंट है जैसे रेगुलेशन के विषय में रेगुलेशन मतलब दिन क्या बोलेंगे रेगुलेशन नियमितता नियमितता विषय में नियमित, नियमित, नियमित रूप से कार्य करना साधना भक्ति के या कोई भी कार्य तो उसके लाभ है बहुत लाभ है उसके तो साधना भक्ति को यदि हम नियमित रूप से करेंगे तो उससे बहुत लाभ होते हैं नियमित रूप से करने का अर्थ है कि वही वस्तु को उसी समय पे उसी प्रकार से करना उसके लिए दो बार सोचना नहीं कि अभी ये करे कि नहीं करे एक ही वस्तु हम किए जा रहे हैं उसी समय पे रोज उसको नियमित रूप से करना कहते हैं अर्थात इसका नियम ले लिया है नियम बना करके कर रहे हैं, उसमें फिर कोई भी स्थिति है वो करते हैं, तो उसको, उसको बोलेंगे नियमित रूप से किया तो नियमित रूप से करने में एक बड़ा लाभ है वो है कि हम मन के स्तर से ऊपर उठते हैं क्योंकि मन मन का तो यही स्वभाव है कि कोई भी वस्तु आप ले लीजिए चाहे भोग की वस्तु हो चाहे चाहे त्याग की वस्तु हो चाहे भक्ति हो उस वस्तु को कभी करना चाहेगा और कभी नहीं करना चाहेगा तो नियम से बांधने में नियमित रूप से करने में वो मन के स्तर से हम ऊपर उठते हैं कि मन चाहे कुछ भी कहे करना तो है इसलिए हम वो क्रिया करने से पहले फिर सोचते नहीं है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जैसे सुबह में उठ करके दांत साफ करना इसके विषय में क्या कोई रोज उठ के सोचता है कि आज दांत साफ करूं कि नहीं करूं? सोचता है कोई क्यों नहीं सोचता है क्यों नहीं सोचता है कि आज करूं कि नहीं करूं दांत साफ क्योंकि वो नियमित रूप से पहले से करते आ रहे हैं इसलिए उसमें कोई विचार ही नहीं है कि नहीं करना है करना ही है उसको बस ऐसे बहुत सारी वस्तुएँ होती है जीवन में जो हम नियम बना करके ऑलरेडी कर रहे हैं बचपन से तो इसलिए उसके विषय सोचना भी नहीं पड़ता उसमें कभी ऐसा नहीं होता आज मन नहीं क्या दाद साह मैं क्या करूं प्रभु जी कुछ बताओ मुझे कभी दाँत साफ करता हूं कभी नहीं करता हूं मन कभी नहीं होता है बहुत मन विचलित होता है दाँत साफ होते ही नहीं है ऐसा ऐसा कभी प्रश्न किसी को उठता नहीं उठता है तो उसी प्रकार से सोलामाला जप करना कीर्तन करना आरती में जाना कक्षा में जाना इस विषय को नियमित रूप से कर देना इसको करने से पहले कोई विचार नहीं आएगा मन के स्तर पे नहीं रहेंगे वो चीज़ होती रहेगी तो ये नियमन में रहने के बहुत मुख्य लाभ है कि हम मन के स्तर से ऊपर उठते हैं तो इसलिए हम बच्चों को बचपन से सिखाने का प्रयास करते हैं नियम बना करके करना ही है तो मन के स्तर पे होते कभी नहीं करना चाहते हैं फिर भी करना ही ये ऐसा करके धीरे धीरे धीरे धीरे आदत लग जाती है धीरे धीरे वो एक दूसरा स्वभाव बन जाता है उसके बाद कोई प्रश्न नहीं उठेगा सुबह उठना है कि नहीं उठना तो ये नियमन का लाभ है रेगुलेशन तत्व का लक्षण है आ, फिर साधन में ही आता है पढ़ाई के विषय में पुस्तकें पढ़ना अति तो आवश्यक है श्रवण साधन का भाग है श्रवण और कीर्तन ही हमारे मुख्य साधन है कलयुग में श्रवण भी उसमें है केवल कीर्तन नहीं है श्रवण प्रभावे कीर्तन स्वभावे कीर्तन प्रभावे स्मरण हो गए श्रवण के प्रभाव से कीर्तन स्वाभाविक हो जाता है और कीर्तन के प्रभाव से फिर स्मरण स्वाभाविक हो जाता है तो इसलिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है प्रभुपात की पुस्तकें पढ़ना या प्रभुपात को सुनना सुनना भी श्रवण विधि ही है मतलब पढ़ना भी श्रवण विधि ही है पढ़े चाहे सुने दोनों श्रवण विधि है तो नौ भक्ति के नौ अंगों में से एक है श्रवण श्रवण और कीर्तन ये मुख्य अंग है भक्ति के अभी के समय के लिए इसलिए श्रवण को कभी भी नकारना नहीं चाहिए उसको हमेशा करना है श्रवण को रूपा की पुस्तकों को रोज पढ़ना है नियमित रूप से नियमित रूप से मतलब नियम बनाकर सामने से और उसको समझने का प्रयास करना है और प्रभुपाद के महाराज के कक्षाएं भी सुन सकते हैं कार्य कर रहे हैं तब और अच्छा होता है एकदम शास्त्रों का पठन ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में और ऐसे भक्तों के संग में करें जो लोग इसमें पटु हैं को का अध्ययन करते हैं तो टाइम टू टाइम ऐसे भक्तों के संग में बैठकर के भी उसको अध्ययन करें जो लोग इन शिक्षाओं को जीवन में पूरे उतार चुके और काफी अनुभवी हैं, तो उससे हमारा हमारी जो स्थिरता है कृष्ण भवन अमृत समझ में भगवत तत्व तो विज्ञान में वो बढ़ती है उसमें श्रद्धा बढ़ती उसमें विश्वास बढ़ता है शिल प्रभुपात की पुस्तकें स्वयं शिल प्रभुपात पढ़ा करते थे स्वयं पढ़ते थे क्योंकि शिल प्रभु की पुस्तकें शिल नहीं लिखी है और भगवान ने उनसे लिखवाई है अपनी पुस्तक पढ़ के भी आश्चर्यचकित हो जाते थे मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूँ इतना जबरदस्त प्रभुपात स्वयं बताते कृष्ण पुस्तक रेगुलरली पढ़ते थे अन्य पुस्तकें भी स्वयं की पुस्तकें खुद पढ़ते थे इसलिए ये आने वाले 10,000 सालों के लिए बुक्स बताया शिल प्रभु ये इस्कोन की मार्गदर्शक रहने वाली है शिल प्रभुपात की पुस्तकें आने वाले 10,000 सालों के लिए हमने इससे पीछे चर्चा की थी बाकी सब पुस्तकें भी हैं लेकिन शिल प्रभुपात की पुस्तकें ही मुख्य है इसमें महाराज अनुमोदन करते हैं प्रभोदिन में कोई जब नए आते हैं हम पहले सब छोटी पुस्तकें जो हैं वो सब पढ़ना शुरू करें और छोटी पुस्तकों के बाद भागवत गीता शुरू करें शिला शिल प्रूप लीलामृत पढ़ सकते हैं छोटी पुस्तकों के बाद और फिर भागवत गीता शुरू करें <clears throat> फिर भगवदगीता समाप्त होने पर श्रीमदभागवतम श्रीमदभागवतम समाप्त होने पर चैतन्य नेट्रॉफ डिवोर्स चैतन्य चरितमृत और भक्ति रसाम सिंधु इस तरह से फिर चक्कर लगाते हों और अनुमोदन ये भी है कि भागवतम पढ़ रहे हैं या तो चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं या तो भक्ति रसाम सिंधु पढ़ रहे हैं ये सब पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी भगवत गीता पढ़ते रहना चाहिए रोज उसके चक्कर लगाते रहना चाहिए जैसे अरविंदा शुरू करते हैं उन्होंने तो कितनी बार पढ़ ली है प्रभुपाद की पुस्तकें सब लेकिन रोज का उनका है दस मिनट कुछ भगवद गीता पढ़ेंगे उनका नियम है दस मिनट कुछ भगवद गीता पढ़ेंगे और फिर लगभग लग आधा घंटा भागवतम होगा आधा घंटा चैतने तेरे होगा ऐसा करके सभी पुस्तकों को रेगुलर पढ़ते हैं उनकी आदत है कि पाँच मिनट भी मिल गए पुस्तक उनकी जेद में ही होती है सीधी बाहर आ जाती है और पढ़ना शुरू कर देते हैं मान लो कि नर्तक गुरपुरु के साथ बात कर रहे हैं चार लोग मिलकर बात कर रहे हैं और इनका कुछ फोन आ गया दो मिनट के लिए मैनेजर का फ़ोन आ जाता है बीच में तो इन्होंने अटेंड किया तो मीटिंग थोड़ी होल्ड में रही तो वो निकाल लेंगे पढ़ना शुरू कर देंगे जैसे इनका फ़ोन ख़त्म हुआ बंद करके अंदर ऐसे करके उन्होंने कितनी बार पढ़ लिया आठ बार भागवतम चैतन्य चेतान इतनी बार ही होगी ऐसा करके वो इतनी बार फल इसलिए ये आदत लगानी पड़ेगी कहीं कहीं से समय निकाल निकाल के करना चाहिए और विशेष दूसरे भक्त जो इसमें अनुभवी उनके साथ बैठ करके कभी कभी चर्चा करनी चाहिए इन विषयों के ऊपर उनके साथ बैठ करके पढ़ना चाहिए तो उससे हमारी समझ भी बहुत गहरी होती है और इसको पढ़ते समय प्रभुपात की पुस्तकों को पढ़ते समय क्या भावना होनी चाहिए भावना ये होनी चाहिए कि प्रभुपात को और आचार्य परंपरा को प्रार्थना करनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं ये हमको समझने की बुद्धि दीजिए कि जिससे हम आपकी सेवा में आप जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से लगता है न कि हम चाहते उस प्रकार से हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ है हमारे बहुत सारे गलत धारणाएं हैं बहुत सारे अनर्थ है जिसको हम अर्थ समझ करके बैठे हैं हमारे लिए फायदाकारक है वो समझ करके बैठे हैं तो ये सब जो गलत धारणाएं हैं उनको खंडन कीजिए आपकी पुस्तकों से को हम पढ़ रहे हैं तो उसके माध्यम से उसका खंडन कीजिए स्मैश कीजिए इन चीजों को और सही धारणाओं को ड्रिल कीजिए मतलब अंदर डाल दीजिए और हमारे हमारे जो अनर्थ हैं उनको प्रकाशित कीजिए माध्यम से इस प्रकार की भावना के साथ बहुत ही आदर सम्मान से पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और ऐसी भावना रख करके अच्छे कंसंट्रेशन मतलब ध्यान से पढ़ना चाहिए तो यह है किस प्रकार से पुस्तक पढ़नी चाहिए उसकी भावना पुस्तक को मान सम्मान भी देना चाहिए जैसे हम आध्यात्मिक पुस्तकें हैं तो कमर से नीचे नहीं रखते हैं कई बार हम भक्तों को देखते हैं नीचे ऐसे पुस्तक रख पढ़ते हैं तो वो आदर सम्मान की भावना नहीं है या कई बार देखते कि भक्तों को वो जो घोड़ी आती है उसको नीचे रख करके फिर उसको ऊपर रख के पड़ते वो भी नीचे है ऐसा है या तो कुछ डेस्क को नहीं तो हाथ में से ऊपर हाथ इतने नहीं दुखता है तो डेस्क पे रख के पड़ो लेकिन ऊपर होने चाहिए ग्रंथ ग्रंथ कमर से ऊपर होने चाहिए और ग्रंथों को अशुद्ध जगह पे नहीं रखना चाहिए जहां पर हम बैठते हैं जैसे कुर्सी कुर्सी के ऊपर ग्रंथ रख दिए ये हमारा बैठने का स्थान है उधर क्यों रखें वो गलत है वो हमारा आदर सम्मान नहीं है हम आदर सम्मान तब तक केवल रख रहे हैं जब तक हमको पढ़ना है बस तो पढ़ना नहीं है तब वो एक नॉर्मल पुस्तक होगी उसको आप कहीं भी रख दो तो ये तो गुरु मारो विद्या हो गई अब तो जब तक काम है गुरु का तब तक ठीक है बाकी फिर वो गुरु गुरु नहीं रहा उसको छोड़ दो यहाँ पे स्पर्श की बात नहीं है यहाँ पे मान सम्मान की बात है जिस जगह पे हम बैठते हैं वो जगह हीन मानी जाती है वहाँ पे हम हमसे जो ऊपर लोग हैं उनको कैसे बिठा सकते हैं मान सम्मान की बात है ये केवल तो शुद्धी अशुद्धिया स्पर्श दोष की बात नहीं है यहाँ पे <स्थाँगा> मान लो कि आप चप्पल लेके आते हो न किसी ने आज तक एक बार भी पैर नहीं डाला है।, है और उस चप्पल के ऊपर श्रीमद भागवतम को रखोगे भाई ये तो शुद्ध ही है लेकिन आपकी भावना क्या है चप्पल के ऊपर रख रहे हो श्रीमद्धा ये भावना दोष है स्पर्श दोष नहीं तो इस प्रकार से इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए गोद गोद में में कमर से नीचे नहीं होना थोड़ा ऊपर हो। करना। कमर से ऊपर रखना कैसे भी पड़े कमर से ऊपर होना चाहिए हाँ वो तो कई बार कराते हैं अलग अलग जगह पर सब कुछ है गुरु तो ऐसे ये जो आदर सम्मान की भावना है वो केवल भावना नहीं है अभी तो हमारे जो क्रियाएं हैं उसमें उद्भूत होती है इसलिए क्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए बिस्तर पे जहाँ पे तो भी ये जो हीन जगह है वहाँ पे नहीं होनी चाहिए उसको तो सम्माननीय जगह पे रखना पढ़ने के समय भी पढ़ने के बाद भी लेकिन वो सब हमारे भोग की उपयोग की वस्तु है क्या हम सख्त को मान सम्मान देते हैं हाँ वही तो नहीं मतलब हमेशा तो तो तो तो तो तो तो तो ध्यान रहे ये स्वयं गुरु है ये स्वयं तो भगवान है फिर भगवान होंगे तो क्या हम उसको उनको तकके पे बिठाएंगे हमारे घर के तके पे बिठाएंगे क्या स्वयं भगवान है ऐसा समझ करके चले तो क्या फिर हम उनको पे रखेंगे ये प्रश्न होगा ठीक है तो ये तो आ, मान सम्मान की बात हुई उस तो मान सम्मान देना हमारा हाँ उनको क्या करना चाहिए वास्तव में आध्यात्मिक पुस्तक हो चाहे भौतिक पुस्तक हो ज्ञान हमेशा पहला शास्त्र के माध्यम से शास्त्र ही ज्ञान है वेद ही ज्ञान थे एक थे अपरा एक पराविद्या पराविद्या मतलब आध्यात्मिक जगत के रिलेटेड विद्या अपराविद्या मतलब इस तीन गुणों में रहकर के कार्य करने के रिलेटेड विद्या दोनों विद्या को सम्मान मिलता था क्योंकि दोनों विद्याएं भगवान सम्मान दोनों विद्या को मिलता था आप भौतिक ज्ञान लेने लेने के लिए भी भौतिक ज्ञान मतलब अपरा विद्या शास्त्र में भी उसको लेने के लिए भी आप गुरु के पास जाते थे आदर सम्मान से उसको सीखते थे आ, उसको सीख करके जो भी आप सीख गए अच्छे से उसमें हो सकता है कि आप पटु भी हो गए तो उसको सरस्वती माता का आशीर्वाद माना जाता था वैसा नहीं सोचते कि हम इसमें एक्सपर्ट हो गए जैसे आज बोलते हैं मास्टर्स डिग्री वो लोग मास्टर नहीं बन जाते वो लोग मास्टर नहीं बन जाते थे, वो बन जाते थे। वो विद्या प्राप्त करके उसमें पटु भी हो गए हैं तो वो समझते थे कि ये सरस्वती की कृपा है तो इस तरह से वो साक्षात जो भी पुस्तकें गिने या जो भी ज्ञान गिने उसको सरस्वती का प्रकटीकरण मिलते थे कि सरस्वती माता को भी हम इस प्रकार से आदर सम्मान की भावना से देखते हैं, उनको भी इस प्रकार से नहीं रखते डोकिंग बुक को शायद रख सकते हैं, और साईं बाबा की बुक को तो अच्छे से बढ़िया टॉयलेट में भी लेके जा सकते हैं वो अलग बात है वो ज्ञान नहीं अज्ञान नहीं है पुस्तक यही <laughs> महाराज तो बोलते कि विवेकानंद की पुस्तकों को टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दो एक बार वेल्लूर में किस कोई माताजी थे महाराज ने प्रवचन दिया उसके बाद वो माताजी विवेकानंद के फॉलोअर थे कुछ। तो उनको बुरा लग गया तो उन्होंने प्रश्न किया ये सब मेरे पास मैं तो विवेकानंद ये, ये सब विवेकानंद की पुस्तकें यदि किसी के पास हो ऐसे तो उनको क्या करना चाहिए महाराज ने बोला कि टॉयलेट में डाल करके फ्लश कर दो उनको बहुत बुरा लग गया तो लेकिन आ, मैं तो बहुत आसक्त उन पुस्तकों से मतलब अपने आप को भी टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सेवा कर सकती है और पुस्तकें कुछ कुछ पुण्य मिलेगा पाठशाला में जो रख जाते हैं ना उसका कि कुछ, कुछ तो ऊपर तो उसके लिए अलग से आपको कुछ बनाना होगा जिसमें डाल तो सबको बताना पड़ेगा तो बोले थे जलानी तो है तो जलाना है लेकिन वो जलाने के लिए भी कहीं भी रखना है तो तो व्यवस्था एक स्थान बनाना पड़ेगा नहीं तो लकड़ी में जाएगी अभी अभी हम वो मैनेजमेंट चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे तो इसका विषय नहीं है तो ये पढ़ने के लिए सही है फिर आता है भक्तों का संघ आगे कृष्ण भक्ति जन्म मूल हो साधु संघ कृष्ण प्रेम प्राप्त कृष्णभक्ति जन्नमूल होदुषंग कृष्ण प्रेम प्राप्त मुख्यांगक्तिजन्नमूल होय सांग कृष्ण प्रेम जन्मे से हो पुनर्मुख्यांग कृष्ण तो भक्ति को जन्म देने के लिए भी साधु संघ है शुरुआत भी वहीं से होती है और कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद भी वही मुख्या अंग है जिसके तो जो साधु संघ है भक्तों का संघ वो शुरुआत से लेकर के अंत और अंत के बाद भी मुख्य ही रहता है इसलिए ये बहुत ही मुख्य अंग है भक्ति का श्रवण कीर्तन भी इतना मुख्य नहीं है जितना साधु संग क्योंकि साधु संग के बिना जो श्रवण कीर्तन होता है वो श्रवण कीर्तन नहीं है और साधु संघे भाई हरि नाम नहीं ना ही भाई नामा अक्षर घटे तबु नाम तबु तो नाम को नहीं ना कि जो असाधु संग में मतलब साधु संग के बिना जो नाम लिया जाता है वो नाम नहीं होता है वो केवल नाम के अक्षरों का सूप होता है ऐसा भक्ति ठाकुर कहते हैं तो इसलिए साधु संघ मुख्य है ततो साधु संघ साधु तो संघ के बाद भजन क्रिया शुरू होती है साधु संघ से पहले जो भजन क्रिया शुरू हो गई वो भजन क्रिया नहीं है क्योंकि अनर्थ निवृत्ति नहीं करने वाली है तो सुकृति देगी धीरे साधु संघ में आए हूं उसके बाद वास्तविक भजन क्रिया शुरू होती है तो इसलिए साधु संघ बहुत मुख्य है बहुत महत्वपूर्ण है <coughs> और साधु संघ के साथ साथ असाधु त्याग असत्संग त्याग ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों साथ में एक ही सिक्के की दो बाजू है असत्संग को त्याग करना और सत्संग को ग्रहण करना क्योंकि यदि हम सत्संग नहीं कर रहे हैं तो कहीं और जगह पे संग तो करेंगे ही ना तो असत्संग करेंगे तो संग या तो सत्संग हो जाए तो असत्संग होगा मतलब यदि हम साधु संघ की बात कर रहे हैं तो साधु संघ का त्याग करना ही होगा अन्यथा जब तक हम साधु संघ नहीं करते तब तक असाधु संघ होगा जितना समय साधु संघ की उतना समय असाधु संघ बंद होगा सत्संग त्याग और साधु संघ ग्रहण करना ये दोनों एक ही वस्तु है साधु संघ साधुसंग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्वशक्ति हो नारद मुनि कहते नारद मुनि कहते हैं जिसको कोट करते हैं चैतन्य महाप्रु चैतन्य चरितम्बर कि साधु संग सभी शास्त्रों का कहना है कि लव मात्र साधु संग है सर्व सिद्धि प्राप्त होती है इसलिए साधु संग करने को सभी शास्त्र कहते रहते हैं साधु कौन है जो हमको साध्य प्राप्त कराए वो साधु ये साधु का क्या बोलते हैं शाब्दिक अर्थ बताते हैं राधा गोविंद महाराज साध्य को प्राप्त कराए वो है साधु साध्य है कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त कराने वाले साधु इसलिए भक्त के अलावा और कोई साधु हो नहीं सकते हैं इस विषय में भगवान स्वयं जब अमरीश महाराज का किस्सा चलता है दुर्वासा मुनि के साथ समस्या होती है दुर्वासा मुनि का अपराध हाँ अब, अब दुर्गा शामु अमरीश महाराज का अपराध कर देते हैं तो फिर सुदर्शन चक्र नीचे पड़ता है और दुर्गासामुनि सब जगह पे जाते हैं कोई बचा नहीं पाता है अंततः वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं जिनका सुदर्शन चक्र है उनके पास जाते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं नारायण कहते हैं कि देखो भाई मैं तो नहीं बचा सकता मेरे हाथ में नहीं है नहीं स्वतंत्र मिले मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ आपको किसी ने कुछ गलत पट्टी पढ़ा दी कि विष्णु स्वतंत्र है मैं तो भाई स्वतंत्र नहीं हूँ <laughs> क्योंकि भागवतम में शुरुआत में ही आता है स्वराथ। कि स्वराट है भगवान तो यहाँ पे भगवान कहते भाई आपको किसी ने गलत पढ़ा दिया मैं स्वतंत्र नहीं मैं स्वराट नहीं हूं <laughs> तो, तो क्या है मैं तो अपने भक्तों के पढ़ा मैं तो अपने भक्तों के परागी हूँ मैं स्वतंत्र नहीं हूं ये भगवान बता हैं, फिर भगवान कहते हैं कि आ, साधो हृदय महियम साधु नाम हृदय तू हम मदिन मदन्य न जान न हम ते कि साधु लोग मेरा हृदय है और मैं साधु लोगों का हृदय हूं मेरे अलावा वो कुछ भी नहीं सोचते हैं और उनको छोड़कर के मैं कुछ और भी नहीं सोचता हूँ तो यहाँ पे भगवान साधु शब्द उपयोग करते हैं। और दुर्भाषा मुनि कह सकते हैं मैं भी तो साधु हूँ मैंने सब घर बार कुछ है ही नहीं मेरा भगवा कपड़ा है और इतने सारे शिष्य हैं। वो भी तो साधु की तरह ही घूमते हैं। लेकिन भगवान का तो सुदर्शन क्या उनके पीछे पड़ा भगवान कहते साधु तो मेरा हृदय होते हैं तो दुर्वासा मुनि भगवान का हृदय नहीं है इसका अर्थ है कि साधु शब्द से भगवान यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं उनके भक्त दुर्वासा मुनि नहीं थे तो यहाँ पे अमरीश महाराज साधु है जो भगवान का हृदय है तो इस तरह से साधु शब्द मुख्य रूप से वास्तव में भक्तों के लिए ही उपयोग होता है तो साधु संघ मतलब भक्तों का संघ <clears throat> तो भक्तों के संग में आ, अलग अलग वस्तुएं होती हैं जो छह लक्षणों से प्रकट होती है ददाती प्रतिगृहणा भूष्यमाख्या पृच्छति भूमते भोजयते व प्रीति प्रीति लक्षणम षठ विधम तो फिर ठीक है दुर्ल नहीं होना चाहिए विधम प्रीति लक्षण तो, आ, आ, तो आ, लक्षणा तो आए लक्षण तो नपुण लक्षणा तो वृत्ति होती है क्योंकि वृत्ति का विशेषण है और वृत्ति स्त्रीलिंग है इसलिए लक्षणा बता दिया लक्षण नहीं आता लक्षण तो शरणागति स्त्रीलिंग है ना तो इसलिए ष विधा होंगे लक्षणम पुल्लिंग है हाँ पुन संकलिंग है इसलिए दुर्गासा मुनि किसकी पूजा करते थे वो पता नहीं हमने कभी सोचा नहीं किसी को पता है? मुझे पता नहीं किसी को पता हो तो बता योगी तो दुर्वासा मुनि के ऊपर एक पुस्तक लिखी है किसी ने नारायण महाराज के ग्रुप में दुर्वासा मुनि की अलग अलग लीलाएं है बारह या तेरह लीलाएं लीला बोलते हैं वो लोग पता नहीं क्या श्रीमती राधा रानी को भी वरदान देते हैं तो इसलिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यहाँ पे दुर्गा मुनी अपराध किया और भगवान तो उनको भक्त भी नहीं मान रहे और वहां पर श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद दे दिए कि आप जो बनाएंगे वो भगवान खाएंगे ऐसा कुछ आशीर्वाद वो अलग पॉइंट हो गया तो ये छह प्रकार के प्रीति लक्षण है लक्षण है ये ये, ये, ये जो साधु संघ है वो प्रकट होता है इस प्रकार से दाती प्रति कुछ देना और कुछ स्वीकार करना लेना गुहे मख्या किसी को अपने हृदय की बात बताना उनसे उनके हृदय की बात सुनना घूमते भोजाते थे खाना और खिलाना ये छह प्रकार के प्रीति लक्षण है ये संग के लक्षण है तो इसलिए जब हम संग करते हैं किसी के साथ तो ये छह लक्षणों में उद्भूत होता है तो हम किसी के साथ भक्तों के साथ भी ये छह लक्षण होंगे अभक्तों के साथ भी ये छह लक्षण होंगे तो आप देखेंगे हर एक जगह पर यह छे लक्षणों वाला संघ होता रहता है लोग जैसे यदि फैक्ट्री में जाते हैं मतलब तो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ देना है कुछ लेना है ये तो होता ही है और अपनी बात बतानी पड़ेगी दूसरों की बात सुननी भी पड़ेगी और खाना भी पड़ेगा खिलाना भी पड़ेगा पार्टीज करनी भी पड़ेगी होता है तो ये छः लक्षण उधर भी करने पड़ते हैं तो वो हो गया आप तो का वही छह लक्षण हम भक्तों के संग में सुरित कर सकते तो इसलिए भक्तों के संग में ये छह लक्षण होने चाहिए अभक्तों के संग में नहीं तो यहाँ पे जैसे हम नंदग्राम में है तो यहाँ पे हमको पूरा अवसर प्राप्त हो रहा है भक्तों का संग करें और अभक्तों का संग नहीं करें इसके लिए पूरी व्यवस्था प्राप्त हो रही है कि हमेशा भक्त ही आसपास होते हैं इसलिए उनको ही हम कुछ भी देना हो तो उनको ही देना पड़ेगा और कोई है नहीं देने के तो। हमारे पास पैसा है तो जमीन खरीद करने खरीदने के लिए देना ही पड़ेगा कौन किसको देंगे और हम किसको देंगे बाकी तो सब इनको नहीं देंगे किसी और को देना पड़ेगा देना तो पड़ेगा ही और लेना भी पड़ेगा लोग अलग अलग उस घर पे खाने को बुलाते हैं और भी बहुत सारी चीजें देते हैं तो लेना देना ये सब तो चलता रहेगा लेकिन क्योंकि हम भक्तों के हैं तो सब भक्तों के साथ चलेगा ऐसे ही अपने हृदय की बात बताना किसको बताएंगे तो। स्थिति में तो मान लो यदि होते तो दूसरे लोग भी हैं आसपास में मन इधर उधर है तो उनको भी बता सकते हैं यहाँ पे तो किसको बताएंगे भक्त को भी बताना पड़ेगा और जब हम बताएँगे तो वो भी हमको बताएँगे आप जो भी है सब इधर ही करना पड़ेगा भक्तों के साथ ही करना पड़ेगा हम विवश है भक्तों के साथ ही ये चीज करने के लिए क्योंकि भक्त तो है नहीं यहाँ पे तो विवश हो गए भक्तों का संग करने के लिए एक तरह संघ के लक्षण उत्पन्न करने के लिए ये संघ के लक्षण है संघ तो कोई और ज्यादा गहरी वस्तु है ये लक्षणों से पहले उलभुत है और भूमते भो जाए थे ये तो सब लोग समझते हैं इसमें तो कोई समस्या नहीं आते हैं और खिलाते हैं गुरुकुल से रोज खिलाने आते हैं बच्चे सही? <laughs> बाल्टियाँ ले लेके देना कुछ नहीं फिर भी <sü recuerdf> आ <TER astrolog> भी भी था वो भी है तो हैं ऐसा नहीं कौन जब लेना सब तक बिना बिना बिना प्रीति लक्षणों के कोई भी समाज चल नहीं सकता हमारे तो तो प्रचारक सब जगह पे वो गांव-गांव में वो लोग तो पूरा चलता है बढ़िया से लेना देना क्या कुछ नहीं उनके तो उनके सेंटर उसी प्रकार से चलते हैं। गांव से सब लोग वो देते हैं वो तो शुरुआत के लोगों को जो आप जो अभी तक नहीं आया ना उनको बोलते है <laughs> आने के हम भी तो ऐसा ही बोलते है ना आपको कुछ नहीं करना है एक रुपया नहीं देना है बस आओ और जब करो कीर्तन करो यही बोलते है ना हम भी हम क्या बोलते हैं है? ऐसा बोलते कितना लेके आओ उसके बाद ही कीर्तन करेंगे हम भी तो वही बोलते है ना कि आपको कुछ लेना देना नहीं है आप आओ बस <laughs> और उसके बाद खुद बिक जाते <laughs> ये तो ट्रिक है <laughs> तो ये प्रीति लक्षण के बिना कोई भी संग नहीं कर सकता है चाहे कितना भी आप ऑफिशियल और कॉरपोरेट टाइप रखें फिर भी प्रीति लक्षण तो उसमें करना ही पड़ेगा नहीं तो क्यों कोई फोर्स करता है कि भाई कॉरपोरेट में कि आपको पार्टी में आना ही पड़ेगा वो तो कोई हमने बॉन्ड में लिख के नहीं दिया कि हम पार्टी में आने वाले हैं आपका काम कर रहे हैं बस आप उनको क्यों फोर्स करें लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते हैं क्यों वहाँ पर भी प्रीति लक्षण लेकिन यह भौतिक प्रतिपक्ष है मतलब ये संग हो गया भौतिक संग अभक्तों का संग जो हमको गलत दिशा में लेके जाएगा भक्ति को नष्ट करके रहेगा सद शरीर भक्ति प्रणश क्षति तो इसलिए वैष्णव का लक्षण है उसको वैष्णव को पहचाना जाता है कि वो असत संग त्याग कई वैष्णवाचार असत संग को त्याग करते हैं यही वैष्णवाचरण है स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त यार कृष्णा भक्त यार स्त्री संगी जो है वो एक असाधु व्यक्ति है अनैतिक स्त्री संबंध करने वाले और जो कृष्णा के भक्त नहीं है वो दूसरे असाधु है तो स्त्री संगी तो आजकल हर एक व्यक्ति है अवैध स्त्री संघ करने वाले इसलिए उनका संग करके हमारी क्या हालत होती असत संग ही हो जाता है और जो कृष्ण के भक्त नहीं होता तो सारे लोग कृष्ण के भक्त है ही नहीं तो इसलिए शिल प्रभुपाद उनकी कृपा से इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हमको गाइड किए हैं सबको हमको मार्गदर्शन दिए हैं शिक्षा दी है शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिससे हम उस प्रकार की व्यवस्था कर पाए कि जिसमें हमको ये असत्संग त्याग करना स्वाभाविक हो जाए सत्संग में रहना और असत्संग त्याग करना ये स्वाभाविक हो जाए संग का एक अर्थ है आसक्ति संग का एक अर्थ है आसक्ति और हमारी आसक्ति के कारण ही हम किसी से ये छह प्रीति लक्षण को करते हैं ने किसी प्रकार से आ सकती है इसलिए ये सब चीजों में हम लिप्त होते हैं इसलिए अब, अब तो के पास ऐसा कुछ है जिस चीज में हमको आ सकती है तो क्योंकि हमको आ सकती है इसलिए उनके साथ बाकी सब चीजें फिक्र नहीं पड़ेगी खाने के लिए बुलाएंगे तो जाना भी पड़ेगा क्योंकि नहीं जाएंगे तो समाज में क्या होगा तो समाज में जो हमारा मान सम्मान है उससे हमारी आ सकती है। और वो आसक्ति के कारण हमको नहीं जाना है तो भी हम जाएंगे उनका खिलाया हुआ खाएंगे और उनको भी बुलाएंगे उनको भी खिलाएंगे कई बार तो भक्तों के विवाह होते हैं तो दोनों पार्टी भक्त है लेकिन विवाह में गाने बजेंगे फिल्म के लड़की वाले लड़की वाले दोनों भक्त हैं लेकिन गाने बजेंगे फिल्म के क्यों क्योंकि दोनों के जो रिश्तेदार हैं वो सबको फिल्म के गाने सुन गए और ये लोग उनको ना बोल नहीं सकते इतने सारों को ना कैसे बोलेंगे समाज में नाक कट जाएगी तो नाक नहीं कटेगी इसलिए ऐसा करते हैं और इसलिए फिर उसमें ऐसे भक्तों को नहीं बुलाएँगे जो लोग ये पसंद नहीं करते वो फिर उनके समाज में हमारी नाक कट गए <laughs> तो दोनों समाज में नाक रखनी है तो ये शब्द आ सकती है जब तक हम की है जब तक की आ सकती है तब तक हम भक्तों का संग करते रहे तब तक कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्तों से आसक्ति उत्पन्न होना कठिन है भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची रीवते भक्ति सुखस्या सुख अत्र कथम अभ्युदयो भवे तब तक कृष्ण भक्ति के सुख का अभ्युदय कब कैसे हो सकता है जब तक हृदय में ये पिछाची बैठी हुई है भक्ति में तो इसलिए संग त्याग करना उसका ये अर्थ भी है वो आसक्ति त्याग करें जो भी वस्तु कृष्ण भावनामृत के अनुकूल नहीं है उसके साथ ऐसी वस्तुओं को असत्य बोलते हैं जो भी कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है उनका त्याग करें और जो अनुकूल है उनका स्वीकार करें तो असतसंग त्याग तो इसलिए हमारी व्यवस्था हम यदि इस प्रकार से करते हैं कि असत्संग करना ही नहीं पड़े अर्थात ऐसी वस्तुओं का भी संग नहीं करना पड़े जो कृष्ण भवन अमृत के लिए प्रतिकूल है और सत्संग ही ज्यादा रहे और ऐसे भक्तों के साथ जो दृढ़ निश्चय है भक्ति में तो हमारी भक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है शुरुआत में जब हम आते हैं भक्ति में काफी लंबे समय तक तो भक्ति में जो हमारी श्रद्धा है और जो हमारा उत्साह है वो उधार का होता है हमारे पास तो है नहीं कुछ धन तो हम उधार लेते हैं तो उधार लेने के लिए कैसे व्यक्ति से उधार लेना होगा जिसके पास एक्स्ट्रा में है वही तो उधार देगा तो इसलिए जो उन्नत भक्त हैं, उनका जब हम संग करते हैं उनसे हम उत्साह और श्रद्धा उधार में लेते हैं उसको उधार की श्रद्धा बोलते हैं उधार का उत्साह अपनी उत्पन्न नहीं हुई अंदर तो हमने उधार लेकर के उससे भक्ति कर रहे है ये उनकी कृपा है कि उधार देते फिर होती है जात श्रद्धा जो अपने से उत्पन्न हुई अभी धीरे धीरे से उधार में लेकर से उससे काम करने से करने से करने से अभी अपनी संपत्ति बन गई उस उधार वापस नहीं देना होता है <laughs> इंटरेस्ट नहीं करता तो अब जब अपनी संपत्ति बन गई तब हम फिर रहते हैं। तो शुरुआत में हमको उधार लेना इससे इसलिए साधु संघ बहुत महत्वपूर्ण है शुरुआत में तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नहीं होगा तो हमारी गाड़ी ही चालू नहीं होगी जैसे होता है ना गाड़ी को धक्का मारना पड़ता है जब तक कि एक बार वो चलने नहीं लग जाए फिर अपने आप चल जाते हैं फिर धक्का छोड़ दो तो, तो चले लेकिन उसको धक्का मानना पड़ेगा जब फिर बैटरी नहीं होती तो हमारा ऐसा ही काम है कि हमारी बैटरी चलते नहीं है चलता नहीं है हमारा काम आजू बाजू में लोग मंगल आरती उठ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको मंगल आरती उठना है ऐसी कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है ऐसी कोई रुचिया आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई है मंगल आरती उठने के प्रति और क्यूँकी मंगल आरती उठने के प्रति रुचि और आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई है तो इसलिए हमारी आसक्ति वाली चीज जो है निद्रा वो जब हमें हमारे प्रहार करती है तो उस प्रहार में वो जीत जाती है हम हमारे हम हार जाते हैं इसलिए मंगल आरती नहीं हो हमारी दूसरी चीज में भी आसक्ति है कि हमें अपने नाम की बहुत पड़ी होती है और भक्तों के समाज में रहते हैं तो आज मंगल आरती नहीं गए सुबह में ऐसा नहीं कि रुचि आने की पे नर्तोग जाएगा पूछेंगे क्यों नहीं आया सबको पता चल जाएगा कि मैं नहीं आया था तो फिर क्या बताऊंगा चलो एक दिन बोल दिया फिर दर्द था दूसरे दिन सर्दी बोल दिया रोज रोज तो थो थोड़ी नहीं।, नहीं दे सकता हूँ लेकिन तो ऐसा करके मन को बैठा देते हैं और कुछ भी करके आ जाते ये सब उधार का है <laughs> ये, ये कुछ भी नहीं। मेरे साथ भी ऐसा होता है तो बच्चे क्या बोलेंगे इतना बड़ा होके नहीं जाता है मंगला तो ये सब उधार का है ये कोई जा श्रद्धा नहीं है न तो जा तो उत्साह नहीं है सब उधार का, का काम चलता है तो अभी मान लो कि पूरा समुदाय है उसमें सब लोग ऐसे उधार वाले ही है कोई <laughs> उधार देने वाला नहीं है लेने वाले ही है सब तो सब लोग मिलकर करके प्लान करेंगे भाई मंगलार से सात बजे करेंगे <laughs> होता है ना तो इसलिए उन्नत भक्त भी होना चाहिए जिनकी श्रद्धा बहुत स्ट्रोंग है जो उधार दे सकते हैं सबको तो इस तरह से एक समुदाय जो होता है उसमें हरेक प्रकार के भक्त रहते हैं और वो उन्नत भक्त है उनका संग लेकर के जो नीचे वाले भक्त धीरे धीरे वो भी उन्नत होते हैं और उनके नीचे वाले आते हैं उनको भी वो लोग उधार देते हैं थोड़ा ऐसा करके खींचते रहते हैं तो इस प्रकार से प्रगति होती है भक्ति में बिना साधु स्वयं को गड़बड़ हो जाएगी उल्टा सीधा काम होगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना जो भक्ति है वो अग्नि के समान है ये सभी कर्म के फलों को जला देती है ज्ञान अग्नि ज्ञानाग्निद्ध कर्माणम ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं ज्ञान तत्व विज्ञान की बात हो रही है फिर और जगह पे भी बहुत जगह पे है ये कर्म निर्दि क्या है कर्मान दहंती किन्तु जब भक्तिभाजान इत्यादि बहुत सारे श्लोक है जिसमें बताया कि भक्ति अग्नि के समान है जो कर्म के फलों को जला देगी तो जिसकी ये अग्नि प्रज्वलित है और देखिए आत्मा को लकड़े के समान बताया है और भक्ति को अग्नि के समान लकड़े के अंदर अग्नि होती है ऑलरेडी अग्नि ऑलरेडी होती है लकड़ी के अंदर लेकिन वो जली हुई नहीं इसलिए ऐसे ही शांत रूप में डोरमेंट इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। सुषुप्त अवस्था में अग्नि अभी कुछ भी करके दिए वो लकड़ी में अग्नि प्रज्ज्वलित हो जाती है तो फिर वो अपने आप जलती रहती है जब तक खाक नहीं हो जाए तो अपने आप जलती है तो वो जलती हुई लकड़ी यदि दूसरी लकड़ी ऐसी हो जो जल नहीं रही है उसके संपर्क में आ जाए तो दूसरी लकड़ी भी जलने लगी। उस प्रकार से जो भक्त बहुत ही उत्साहपूर्वक भक्ति कर रहे हैं जिनकी भक्ति जल रही है अग्नि उत्पन्न हो चुकी है तो दूसरे भक्त दूसरे व्यक्ति दूसरी लकड़ी या दूसरे व्यक्ति के संपर्क में यदि आएंगे तो उनको भी जला देंगे मतलब तो उनको भी भक्त बना देंगे तो इसलिए भक्तों के संग से भक्ति उत्पन्न होती है तो कृष्ण भक्ति जन्न मूल हो या साधु संघ अभी जो संपर्क में जो लकड़ी आई वो गीली होगी तो क्या हो? तो उसको अपने आप जलना शुरू होने में देर लगेगी सही? जब तक वो सूख नहीं जाती अग्नि के संपर्क में रह करके उसके बाद अपने आप जलना शुरू होगी तब तक इसको इस लकड़ी का सहारा सही? तब तक ये वाली जो जल हुई हुई सूखी लकड़ी उसका सहारा चाहिए तब वो भी फिर जलने लगेगी ऐसा नहीं वो जल नहीं सकती उसमें भी अग्नि है क्योंकि गीली है इसलिए उसको ज़्यादा समय तक सहारा चाहिए तब वो जलेगी यदि सूखी लकड़ी आ गई संपर्क में तो जल्दी जल जाएगी गीली लकड़ी है तो टाइम लगेगा थोड़ा जलने में शुरू होने में उसको तब तक उधार की अग्नि लेते रहेंगे हैं हाँ है? गली भी बंद हो जाएगी मतलब संपर्क में लेके उधार की भक्ति ली संपर्क हटाया अग्नि का तो थोड़ी जल के बंद होगी वो, वो इसलिए अभी आएंगे वो कोई जैसे गीली लकड़ी के संपर्क में आते ही वो सारी लकड़ी सूखने लगती है और फिर जलेगी लेकिन गीली लकड़ी को जलाने जाते हैं तो धुआं बहुत निकलता है इसलिए जो बहुत पापी व्यक्ति है, वो भक्ति में जब आते हैं तो संपर्क में रहते हैं तो उनमें से धुआं बहुत निकलता है बहुत कष्ट होता है उनको भक्ति करने में लेकिन वो पाप सब जल रहे हैं इसीलिए तो धुआं निकलना है धीरे धीरे वो भी सूख करके फिर जलने लगे इस तरह से अभी लकड़ी का उदाहरण लिया तो अभी चूल्हा लकड़ी चूल्हे में ही होती है तो जो चूल्हे में लकड़ियां जल रही है तो अभी आपने एक लकड़ी जलाई वो अपने आप जलना शुरू हो गई सूखी लकड़ी है और उसके बाद 10 गीली लकड़ी रख दी तो क्या होगा वो एक भी बुझ जाएगी ध्यान रख करके गीली लकड़ी भी डालते हैं जब अग्नि एकदम जल रही है तो एक आट डालो ताकि वो सूख करके वो भी जलने लगे तो उसी प्रकार से एक भक्त होता है उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है जो तो जो भक्त होते हैं जो उधार दे रहे हैं उनको उधार देने की भी कैपेसिटी होती है कोई शिल प्रभुपात जैसे होते हैं जो कि चूल्हे की लकड़ी की तरह नहीं जलते हैं जो कि वो होली में जो जलाते हैं वो अग्नि की तरह जलते हैं उसमें कुछ भी डालो नारियल डालो तो उसका पानी जो उड़ जाते हैं तो वो अलग बात है यहाँ पूरे जंगल की अग्नि की तरह जल रहे हैं ऐसे तो लोग किसी को भी लेकर के कितने भी गिली लकड़ी डालो कितने भी पापी लोग हो सबको जला जलाते मतलब सबके पाप जला करके भक्ति में जलता हुआ करते लेकिन सभी लोग इस प्रकार से नहीं होंगे तो इसलिए हम भी जब मान लो भक्ति में थोड़े आगे बड़े हुए हैं थोड़ा जलना शुरू किया थोड़ा तो हम भी उदार का ही ले रहे हैं और फिर हम सोचे कि हम सब पापियों को मुक्त करेंगे और सब ऐसे ही लोग को संग में रख लें और कि इनका तो उद्धार हो जाएगा तो हो सकता है हमारा ही उद्धार हो जाए मतलब उधार हो जाए उधार बढ़ जाए क्योंकि हम बुझ जाएंगे तो कोई लोग सोच सकता है मैं तो मायावादियों के आश्रम में जाकर के श्रींगरी में जाकर के सब मायावादियों को हराने वाला हूं यहाँ तो जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन होता है वहां पे जाके सभी सुंदरियों को प्रचार करूंगा सोच सकता है कोई ऐसा गड़बड़ हो सकती है ऐसे बहुत गड़बड़ हुई है वक्तों में। तो इसलिए सामर्थ्य देख करके संग दिया जाता है क्योंकि संग ले लेंगे हम गलत संग असत संग ले सकते हैं सामर्थ्य देख करके संग दिया जाता है कि किसी को संग लेना है तो और लेना है संग हमको ऊपर वालों का जो अच्छे से स्थिर भक्ति में जो जल रहे हैं और उनके साथ हम भी जलने की प्रार्थना करें भक्ति में इस तो तरह से ये अः है बहुत महत्वपूर्ण जो छह प्रकार के उसके लक्षण बताए ये सभी लक्षण उसी उपदेशामृत में आगे सबको उपदेशामृत पढ़नी चाहिए उसमें उसके बाद वाले श्लोक नहीं बताया ये सब जो लक्षण है या ये सब जो कार्य है संघ के वो अधिकारी देख करके करना चाहिए कौन कनिष्ठ है कौन, कौन मध्यम है कौन उत्तम है कौन बालिश है कौन द्वेषी है ये सब देख करके ये संघ करना चाहिए भक्तों के अंतर्गत भी कनिष्ठ मध्यम उत्तम का विचार है इसलिए कनिष्ठ अधिकारी से कुछ प्रकार के संग हो सकते हैं उनको देना चाहिए उनका संग लेना नहीं चाहिए और उनको बताना चाहिए उनसे ज्ञान नहीं लेना चाहिए इस प्रकार से सोच सोच करके संग होता है जैसे तो गुरु महाराज के पास हम जाएंगे तो हम क्या उनसे ज्ञान लेगे कि उनको ज्ञान देंगे उनसे परीक्षा होती है भारत इस प्रकार से हो रहा है हम क्या कर सकते हैं कैसे आपकी सेवा ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं इन अनर्थों से कैसे बच सकते हैं ये परीक्षा जो भी हमारा संशय हो वो पूछे और वो हमको बताएंगे आख्या दुख्य जो ज्ञान है वो हमको बताएंगे क्योंकि हम कनिष्ठ हैं उत्तम है ऐसे। जैसे इसमें बहुत विचार है अधिकारी कौन क्या स्तर पे हैं इस तरह से देखकर करके साधु संघ बहुत महत्वपूर्ण हमको हमको हमेशा उत्सुक रहना चाहिए उन्नत भक्त का संग लेने के लिए हम अपने आप को भावना ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को असहाय समझ रहे हैं और यदि हमको शरण प्राप्त नहीं होती है यदि हमको आ, नाथ प्राप्त नहीं होते हैं तो हम अनाथ हैं नाथ मतलब जो हमारा ध्यान रख रहे हमारे सर्वस्व है तो यदि हमारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है हम किसी को रिस्पांसिबल नहीं है हम किसी को जवाब देने योग्य नहीं है मतलब जवाबदार नहीं है हम जो भी करेंगे कोई प्रश्न करने वाला नहीं है हमारा नाथ नहीं है तो हम अनाथ है ये भावना हमेशा हृदय में होनी चाहिए इसलिए कभी अनाथ नहीं रह करके हमेशा सनाथ रहो ये सनाथ रहते हैं जो उनका लाभ हो सकता है भक्ति में प्रगति हो सकती है अनाथ की वृत्ति में प्रगति कष्ट से होती है या तो नहीं होती इसलिए हमेशा सनाथ रहना चाहिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं अनाथ को जहाँ पे हम अनाथ बोल रहे हैं ऑर्फन नहीं वो अनाथ तो अलग वस्तु ऑर्फन शब्द उसके लिए नहीं है हमने वो हिंदी में लाकर करके उसको अनाथ बोल दिया जिसके माता पिता नहीं है वो अनाथ है नाथ मतलब जो मार्गदर्शन दे रहे हैं जिसके अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं और जिनको हम रिस्पॉन्सिबल हैं वहीं हमारा सब कुछ देख रहे हैं और हम वहीं हमको बताएंगे सही क्या है गलत वो नाथ होते वो नाथ के बिना के जो है वो अनाथ इस वस्तु के लिए एक शब्द है इंग्लिश में फ्रीलांसर लासर एफ आर डब्ल्यू एल एंस किया मतलब वो अपने हिसाब से घूमता है किसी को जवाबदार नहीं है जवाब देने के लिए उनको जो इच्छा होती है वो करेंगे उनको कोई पूछने वाला नहीं पुलिस के अलावा उनको फ्रीलांसर कहते हैं। तो भक्ति में इस प्रकार से फ्रीलांसर, लांसर यानी कि अनाथ नहीं बनना चाहिए कोई ना कोई हमारा होना चाहिए जिनको हम जवाब देना है हमको जवाब देना है जो हमको गाइड कर रहे हैं हर एक वस्तु में और जो हमको बोल सके कि यहाँ पे ये गलत है ये सही है आप ऐसा करो ऐसा मत करो को डांट भी सके फटकार भी सके हमारी कंप्लेन ऊपर भी कर सके ऐसे व्यक्ति हमेशा होने चाहिए जो हमको देख रहे हैं मतलब एक कैमरा होना चाहिए सीसीटीवी कैमरा की बात होती है ना? तो ये आदमी कैमेरा होना चाहिए हमारे ऊपर भक्त जिनकी नजर हमेशा हमारे ऊपर है हम क्या कर रहे हैं ताकि वो हमको बचा सके अन्यथा हम अनाथ है और अनाथ नहीं होना अनाथ होने का विचार भी हमको हिला देना चाहिए कि अरे मैं अनाथ हो जाऊंगा तो क्या होगा ये विचार से भी हम हिल जाने चाहिए तब हम सनाथ बनेंगे भगवंत में चरण निरंतर प्रशांत नहीं शेष मनोरथांतर कदा हम एकांतिक नित्य किंकर हर्ष स्वामी सनाथ गीता सनाथ बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यमुनाचार्य है? कुछ वैष्णवाचार्य सनातन बनने के लिए प्रार्थना कब मैं सनाथ बनूंगा भगवान को प्रार्थना करना तो इस प्रकार से हमको भी प्रार्थना करनी है और नाथ रखना है कोई तो ना कोई अनाथ नहीं रहना है बहुत महत्वपूर्ण भाग है ब्रह्मचर्य पुस्तक में इसका विवरण करते हैं गुरु महाराज कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में जो हमसे उन्नत है और जो हमको हर एक वस्तु में मार्गदर्शन दे रहे हैं और जो हमको डांट सकते हैं फटकार सकते हैं और जो हमारा ध्यान रख रहे हैं जिनके पास जाकर के कि हम किसी भी चीज के बारे में मार्गदर्शन ले सकते हैं और जिनके वाक्य को हम कभी नहीं ठुकराएंगे इस प्रकार का हम प्रण उस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए जीवन में तो हम सनाथ रहेंगे सनाथ रहेंगे तो क्या है प्रगति अच्छे से होगी और प्रशिक्षण अच्छे से हो पाएगा तो तो ये सब वस्तुएं हैं भक्तों के संग में भक्तों के संग का विषय तो बहुत बृहद है तो ये सब मुख्य बिंदु है इसमें जो आज हमने चर्चा की प्रऊपा जी जा परम पूज्य गुरु महाराज की जा